गीता तत्वचिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा कि परम दिव्य पुरुष कौन है उस परम दिव्य पुरुष को वह कैसे पाता है इस प्रश्न प्रकार नौवें श्लोक में परम दिव्य पुरुष की व्याख्या की कि वह क्या है वह त्रिकाल दृष्टा है वह पुराण है वह अनुशासता है वह अणु से भी अणु है वह अत्यंत सूक्ष्म है और सब का धारण करने वाला है वह आत्य अचिंत्य रूप है वह आदित्य वर्ण और समस्त अंधकार से परे है इसका चिंतन करता है तो उसको पाता कैसे है प्रयाण के समय मन को अचल बना ले भक्ति से युक्त हो जाए भगवान के गुण हमारे भीतर भक्ति को जन्म देते हैं जैसे भगवान में करुणा है भगवान में दया है भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं इन गुणों के कारण हमारे मन में भक्ति उपजती है इस प्रकार भक्ति से युक्त होकर योग बल से बलियान होकर प्राणों को सम्यक प्रकार से भूमध्य में स्थापित कर दे अर्थात प्राणों को भूमध्य में लाकर भू कुंभक कर दे कुंभक करने से वह उस परम दिव्य पुरुष को पा लेता है इस प्रकार सगुण निराकार का उपासक दिव्य पुरुष को पा लेता है पुनः ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें श्लोक में कहा गया है कि साधक कैसे परम गति को प्राप्त होता है यह निर्गुण निराकार का साधक है यह ज्ञानी साधक मानो निर्गुण निराकार की साधना करता है कहा गया है कि सगुण निराकार का साधक उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है अब तीन श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे निर्गुण निराकार का उपासक उस परम गति को पाता है यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतो भीतरागाह यदि क्षंतो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे वेद के जानने वाले जिसे अक्षर कहते हैं अनासक्त युतिगण जिसमें प्रविष्ट होते हैं तथा जिसको जानने की इच्छा करके दे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उस परम पद को मैं तुमको संक्षेप में बताऊंगा यहाँ पर अर्जुन से कहा गया जिसको वेदविद लोग अक्षर कहते हैं वेद विद वे जो वेदों को जानने वाले हैं ये वेदों की अनुभूति करने वाले नहीं केवल जानने वाले हैं अनुभूति और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। अनुभूति एक उच्च अवस्था है जैसे मैंने उपनिषदों से जान लिया कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है यह ज्ञान हो गया पर ज्ञान और अनुभूति समान नहीं है अनुभूति किसे कहेंगे जब मुझे अनुभव हो जाएगा कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है या जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है यह सचमुच अनित्य है इसीलिए मिथ्या है यह जगत कुछ समय के लिए सत्य लगता है और फिर नष्ट हो जाता है व्यक्ति सौ साल तक रहता है फिर खोजने पर भी नहीं मिलता मैं किसी को प्यार करता हूं और उसके रूप का विचार करता हूं। कल यदि वह काल कवलित हो जाता है तो फिर मैं उसे कितने भी लोकों में ढूंढता फिरूँ उसे मैं कहीं भी नहीं पाऊँगा एक बार जो रूप नष्ट हो गया वह फिर कभी नहीं मिलता है